<laughs> यारो वो आ रही है दलला शैतान की खाला मैं उसे छेड़ता हूँ देखिए कैसे पंजे झाड़ झाड़ कर लगती है अरे हाय हाय मेरी जान मैं तुझ पर कुर्बान चल हट मुए शैतान ये हूँ और मुझसे वसन मान अरे बिगड़ती क्यों हो मैं तो तुम पर मरता हूँ और तुम मुझसे दूर दूर भागती हो अरे मु तेरा फरिश्ता भी तुझसे दूर भागता है जरा आईना उठा के सूरत तो देख खुदा ने तेरी सूरत कुछ ऐसी बनाई है गोया पर चढ़ाई है। अरे इसके लिए तू फिक्र न कर मैं ग्रामो कंपनी के दमदम फैक्ट्री में नौकर था इतफाक इत से इंजन का धुआं चेहरे पर बैठ गया इसलिए बंदे का रंग एट गया ये न समझना के बंदा सूरत का मोहताज है इसका तो सिर्फ एक पैसे के साबुन में इलाज है न मेरी की सूरत न मेरा समूह जिधर देखता हूँ उधर मैं मैं हूं देरी दे दे कर कार नारे कोता मोहनिया ना कर इनकार ना रे कर इनकार ना कर इनकार ना ओ जानी कर नारे कोता दी दीनी मोहनिया करना रे मसल की हामी भर मोरीदानी कलियम दंजन पा कर खाली मसल की हामी भर मोरी जाम दंजन पाकर, पाकर खा बेगम बन कर खाले कर सकार नारे अरे बेगम बन कर खाले कतकार ने कर तकरार नारे कर तकरार नारे कर तक तटदार नारे कर तटदार नारे दे। शादी देवी बहनिया कर नारे शादी बेवी बहनिया कर नारे कोश के वूत लगाऊ छेड़छाड़ काम दा टकाऊ कोत के वूत लगाऊ ओ नालिम चंचल खर अब रूमालना रे नालिम चंचल खंजर अब मालना रे खंजर माल नारे बंजर मालना खंजर माल ओ जानी खंड मालना रे साथी देरी बोहलिया कर दालना रे होता दे